श्री विष्णु पुराण 37 अध्याय ऋषियों का शाप यदुवंश विनाश तथा भगवान का स्वधाम सिधारना श्री पराशर जी बोले हे महत्रे इसी प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्रजी के सहित श्री कृष्ण चंद्र ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 प्रथवी का भार उतारा इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर प्रथवी का भार आवतरण किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के निश्चय से अपने कुल का भी उपसंगहार कर दिया हे मुने अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर तथा मानव शरीर को त्याग कर श्रीकृष्ण चंद्रा ने अपने अनशबलगामजी प्रधुन आदि के साहित अपने विष्णु म श्री मैत्रेय जी बोले हे मुने श्री जनार्दन ने विप्र के मिश्र से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव को किस प्रकार छोड़ दिया श्री पराशर बोले एक बार कुछ यदु कुमारों ने महा तीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र कणव और नारद आदि महामुनियों को देखा तब योवन से उन्मत हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवती के पुत्र सामकास्त्री वेश बनाकर उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है हे मुनीजन कहिए यह क्या जानेगी श्री पराशर जी बोले यदु कुमारों के इस प्रकार धुका देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन मुनियों ने कोपित होकर कहा यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा मुनि गण के इसी प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृतांत जोंका क्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा साम के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुआ उग्रसेन ने उस लोहमय मुसल उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चून किए गए इस मुसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चून करने से बचा था, उसे भी समुद्र में ही फिकवा दिया। उसे एक मछली ये गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीने पर उसके पेट से निकले हुए, उस भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथा वर जानते थे तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना ना चाहा इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा उसने एकांत में श्रीकृष्ण चंद्र को प्रणाम करके कहा भगवान मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है हे विभो वसुगण अश्वनि कुमार रुद्र आदित्य मरुदगण � आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। भगवन् देवताओं की प्रेरणा से उनके ही साथ पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीरण हुए आपको सौ वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके हैं और पृथ्वी का भार भी उतार चुके हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ह अर्थात आप स्वर्ग पधार कर देवताओं को सनाथ करें हे जगन्नाथ आपको भूमंडल में पधारे हुए सौ वर्ष से अधिक हो गए अब यदि आपको पसंद आवे तो स्वर्ग लोक पधारिए हे देव देव गण का यह भी कथन है कि यदि आपको यहीं रहना अच्छा लगे तो रहें शिवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा कर्तव्य का निवेदन कर श्री भगवान बोले हे दूत तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूं इसीलिए अब मैंने यादवों के नाश की आरंभ कर ही दिया है इन यादवों का संघार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है अतः अब सात रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतारकर मैं शीघ्र ही जैसा तुम कहते हो वही इस प्रकार यह द्वार का की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी इसे उसी प्रकार उसे लोटा कर तथा याग्नू का उपसंहार कर मैं स्वर्ग लोक में आऊंगा अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझना चाहिए कि शंकरषण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग पहुंच ही चुका हूं पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध यह यदुकुमार भी उनसे कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतारकर ही देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्गलोक में आऊंगा। श्री पराशर जी बोले हे मैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी दिव्य गति से देवराज के पास चल भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य अभाव और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातकों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं चलो शिक्रही इनके शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चलें। श्री पराशर जी बोले कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव जी ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा भगवन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे क्योंकि हे अच्युत इस समय सब और इनके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं श्री भगवान बोले हे उद्धव अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो कि बद्री का आश्रम छेत्र है वहां जाओ पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्ग को मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा अपने इस भवन में मैं भक्तों के हित कामना से सर्वाधा निवास करता हूं श्री पराशर जी बोले भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर सदन्तर कृष्ण और बलराम आदि की सहित संपूर्ण यादव, शिक्षभगामी रथों पर चढ़कर प्रभास्थित्र में आए, वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णी आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्ण चंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया, पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाके रूप ईंधन से य श्रीमद्रई जी बोले हे द्विज अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अर्थात वग्युद्ध अथवा संघर्ष अथवा हाथापाई हुआ सो आप कहिए चलिए पराशर जी बोले मेरा भोजन शुद्ध है तेरा अच्छा नहीं है इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई तब आपस में कोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्राहर करने लगे और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। पनवज्र तुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्राहर करने लगे। हेद्वेज प्रधुन और सांब आदि कश्नपुत्र गण कृत वर्मा सात्यकी और अनिरुध आदि तथा प्रथु विप्रथु चारु वर्मा चारुक और अकूर आदि यादव गण एक दूसरे पर एरका रूपी वधरों से प्रहर करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्ण चंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठाने। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल के समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से भगवान कृष्ण चंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आ हे ब्रिज तदंतर भगवान कृष्ण चंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आक्रष्ट होकर दारुक के देखते-देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया इसके पश्चात भगवान के शंख चक्र गदा शांग धनुष तरकश और खड्ग आदि आयुध श्री हरि की परदक्षिणा कर सूर्य से चले गए हे महामुनि एक शनि में ही महात्मा कृष्ण चंद्र और उनके साथ ही दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित ना बचा उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है यह विशाल हनुधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ उसी समय समुद्र अर्ध्य लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग से पूजित होकर समुद्र में घुस गया इस प्रकार श्री बलराम जी का पारायण देखकर श्री चंद्र ने दारुक से कहा तुम यह सब वृतांत अग्रसेन और वसुदेव से जाकर कहो बलभद्र जी का निरायण यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओं संपूर्ण द्वारिका वासी और आहुक अर्थात उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा इसीलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारिका में ना रहे जहाँ वे कुरुनंदन जाएँ � कुंती पुत्र अर्जुन से तो मेरी ओर से कहना कि अपनी सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना हमारे पीछे व्रज यदुवंश का राजा होगा श्री पराशर जी बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बार और उनके कथना अनुसार चला गया। उस महाबुद्धिमान ने द्वारिका में पहुंचकर संपूर्ण व्रतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र का राज्य किया। इधर भगवान कृष्ण चंद्रा ने समस्त भूतों में व्याप्त वसुदेव स्वरूप परम ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे म तुरिया पद में स्थित हुए हे मनीष प्रेषित दुर्वासा जी ने शक्तिशाली चंद्र के लिए जैसा कहा था उस दिव्य वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानों पर चरण रखकर योग्युक्त होकर बैठे इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर अर्थात बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोहखंड को अपने बाण हे द्विजोतम उस चरण को मृगाकार देखकर उस व्याध ने उसे दूर से ही खड़े-खड़े उसी तोमर से बिंध डाला किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा प्रसन्न होइए प्रसन्न होइए मैंने बिना जाने हिमग की आशंका से यह अपराध कृपया शमा कीजिए मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूं आप मेरी रक्षा कीजिए श्री पराशर जी बोले तब भगवान ने उससे कहा लुप्तधक तू तनिक भी ना डर मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्ग लोग को चला जा इन भगवद्वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया और उस पर चढ़कर वह व्याध भ उसके चले जाने पर भगवान कृष्ण चंद्र ने अपने आत्मा को अव्याय अचिंतय वासुदेव स्वरूप अमल अजन्मा अमर अप्रमय अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया इस प्रकार श्री पुराण के पांचवे अंश में 37